पूर्णमद पूर्णमित पूर्णा पूर्णम दक्ष से पूर्णश पूर्णमादा पूर्णमेवा वशिष्य ओ श्रीमदवद्गीता दश अध्याय तक कुछ विचार हो गया है जिसमें पुरुषोत्तम योग कथन के द्वारा निर्विशेष परमात्मा की चर्चा हुई थी अब कहते ये जो सोलहवें अध्याय है इसका ठीक पूर्व पंचोदश अध्याय के साथ इसका संबंध नहीं है नवम अध्याय में आए हुए दो श्लोक है उसके साथ संबंध है इसका व्यवहित संबंधम बधन अध्यायातरम अवतारित व्यवधान पूर्वक संबंध है इसका साक्षात पूर्व अध्याय के साथ संबंध है इसका अध्याय का व्यवधान काफी व्यवधान है संबंध का कथन करना पूर्वापर संबंध कहां से संबंध होता है इसका नव अध्याय के साथ अध्याय धर्म अवतारे थी अब अन्य अध्याय सोलह अध्याय उसके अवतरण रहते कहा दैवी आसुरी राक्षसी ची प्राणीनाम प्रकृत देखो प्राणियों के प्रकृति प्राणी मात्र में ऐसी ऐसी प्रकृति होती है कृषि में दैवी प्रकृति होती है भावी उन्नति के कारण जो होंगे ऐसे अंतरण के मनोवृत्तियां जो होंगे वो दैवी प्रकृति जो भावी कल्याण होगा देवताओं के स्वभाव को लेकर आया है जो आगे मुक्त होने वाला है और दूसरा आसुरी प्रकृति दूसरे की धन आदि हरण करने की इच्छा होती है दूसरे की धन संपत्ति आदि हरण करने की इच्छा आसूरी लोभ राक्षसी हिंसा चंदी का प्र, प्रवृत्ति होती है, प्रकृति होती किसी की हिंसक तो दैवी एक और दूसरे आसूरी तीसरी राक्षस आसूर्य राक्षस में इतना ही है असुर महा होते हैं लोभी दूसरे के संपत्ति में आशा रखने वाले लोभ और राक्षसी माने हिंसक होते हैं हिंसा प्रति जब अंतिम में जाकर के आसूरी संपत्ति के जनक तीन को बताया गया आसूरी संपत्ति है काम क्रोध तथा लोभ स्तम देता त्रेम देता त्रिविधम नरक से नरक के द्वार ये तीन आए बस शीते नरक ले जाने वाले तीन है जो आत्मा का नाश करने वाले हैं नरक पहुंचाने वाले हैं तीन मनोवृत्ति है।, है काम क्रोध तथा लोभ काम इच्छा तब विश्व की इच्छा और दूसरे के हाथ में वस्तु है उसके पानी की जो इच्छा है उसमें कुछ भी कर सकता है व्यक्ति वहां से उस, उसके हक से छीनकर लाने में और दूसरा क्रोध क्रोध में कुछ भी बोलता है माता पिता को भी गाली देने लग जाता है गुरु को भी गाली देने लग जाता है क्रोध आने पर उस प्रकार लोभ आसुरी वृत्ति कि मेरा हो जाए मेरा हो जाए मुझे मिल जाए एक तीन, एक ये है, तीन ये सीधा मान ये सीधा नरक के द्वार हैं कहते हैं यही ये तीनों होने पर सारे आसुरी वृत्ति से और राक्षसी वृत्ति से संबंधित होता है व्यक्ति ये तीन को हटाना है और ग्रहण कैसे क्या करना है तो यहाँ ग्रहण करने की को दैवी संपत्ति बोलेंगे जो देवता की संपत्ति है उसको लेकर आया हुआ जो व्यक्ति होगा उसका क्या कैसे कैसी वृत्तियां होती उसकी कहना है दैवी आसुरी राक्षसी इति प्राणीनाम प्रकृतियों नवमय अध्याय सूचिता कहते हैं प्राणियों की जो प्रवृत्ति चाहे मनुष्य हो पशु हो सब में होते हैं वृत्तिया प्रकृति आज जितने भी हैं प्रकृति में स्वभाव जो होता है नवमय अध्याय सूचिता नवम अध्याय में सूचित कर दिया था प्राणियों की क्या क्या वृत्ति होती है स्वभाव कैसे कैसे होता है आसाम से विस्तरे रदर्शनाय अभयम सत्य सम्पित इत्यादि अध्याय आरम्भ थे उन्हीं के जो प्रकृति के वहां वर्णन था नवम अध्याय में राक्षस आसूरी राक्षसी और दैवी तीन प्रकार की प्रकृति की चर्चा हुई थी तो उसी के यहां विस्तार से प्रका प्रदर्शन करना विस्तार से दिखाना है दैवी संपत्ति क्या क्या है आसूरी संपत्ति क्या क्या है किन में दैवी संपत्ति रहती है किन में आसूरी संपत्ति रहती है तो विस्तार से प्रदर्शन करने के लिए अवयम सत्य संसुद्धि आदि का यह अध्याय आरंभ किया जाता है अध्याय आरंभ अभयम संसुद्धि इत्यादि है यही है तथा संसार मोक्षाया दैवी प्रकृति संसार से मुक्ति के लिए दैवी प्रकृति होती है।, है संसार से मुक्ति होने वाला जो व्यक्ति होगा उसके स्वभाव दैवी प्रकृति युक्त होगा दैवी गुण संपन्न होगा व्यक्ति पहले से ही क्योंकि का अनंत जन्म तो पुण्य कर्म करके आया हुआ है वो स्थिति है दैव्य प्रकृति होगा संसार से मोक्ष योग्य यो, अधिकारी यो, यो, बना हो उसका और निबंधा या आसुरी कहा बांधने के लिए संसार में बांधने के आसुरी आसूरी प्रकृति होती है स्वभाव दूसरा स्वभाव असुर का जैसा स्वभाव होगा लोभ लोभ से ग्रसित होगा क्रोध से ग्रसित होगा विश्व की इच्छा से ग्रसित होगा ऐसी ना या आसुरी राक्षसी का बंधन के लिए आसुरी प्रकृति और राक्षसी प्रकृति ये दोनों होते प्रकृति बता स्वभाव ऐसे स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं ऐसे स्वभाव वाले संसार में भटके रहेंगे बस यही है यदि दैव्या आदान या दोनों प्रकृति का क्यों वर्णन करना दैवी प्रकृति को ग्रहण करना है, है। यदि पहले से हमारे बहुत तो अच्छी बात है न हो तो उसका आर्दन करना है दैव्या आदान है दैवी प्रकृति का आदान करना ग्रहण करना है के लिए प्रदर्शन किसके लिए क्या दिखाया जाता है अभय सत्य सब सिद्धि आदि के द्वारा कथन किया जाता है इस तरह दो अन्य प्रकृति है राक्षसी और आसुरी परिवर्तन आया उसको दूर करने के लिए यदि हमारे वो दुर्गुण हों काम क्रोध लोभ आदि हो उसको हटाना है इसके लिए है दिखाना है क्योंकि शत्रु को पहचान बिना उसको हटाया नहीं जा सकता पहचानना पड़ेगा और जब ग्रहण करना है उसको पहचानना होगा तभी ग्रहण कर पाएंगे कौन जहर है कौन औसत है जानना होगा तो यहां पहचान कराते हैं दैवी प्रकृति और आशुरी दैवी स्वभाव और आसूरी स्वभाव एक कहना चाहते हैं एक कहा टीका में कहते हैं सूचिता बोला है नवम शुद्धि की दो प्रकृति तीन प्रकृतियों की आसुरी राक्षसी दैवी तीन प्रकृति को सूचित किया कहा कहां सूचित किया नवम अध्याय बहुत विस्तार है कहां कहते हैं राक्षसम आसुर मोहिनम श्रिता इत्याद नव अध्याय के बारहव श्लोक है मोघा सा मोघकर्माणों मोघ ज्ञाचेत स राक्षसम आसुर चकृतिम मोहिन श्रिता उसके पहला श्लोक से संबंधित है अवजानी मूढ़ा मानुसम तनुमाश्रित परम भाव जान तं, तो माभ्य मनोत्तम पूर्वश्लोक है मनुष्य मुझे जानते नहीं अभी मैं मनुष्य शरीर धारण करके कुछ कार्य करने के लिए यहाँ अवतरित हुआ हो मुझे मनुष्य समझते हैं मेरे अवज्ञा कर जाते हैं भगवत तत्व से मुझे विजय कर देते हैं परम भावों हजार तो मेरे परम स्वरूप नहीं जान रहे हैं मैं तो लीला करने आया हूँ कुछ दुष्टों का नास के लिए शरीर धारण किया है लेकिन मेरा स्वरूप यही नहीं दूसरा है अवजान तमाम मुढ़ा मानुम तुमा सिदम परम भाव जान तो ममा व्यय पहले कहा मैं अव्य हूं अविनाशी हूं तो लोग मेरी निंदा करते बोलते हैं तो मनुष्य है क्या अमोह का पुत्र है ऐसा मानते मुझे नहीं उसके बाद कहा मोगाशा उनकी आशा व्यर्थ है मोह का कर्माण उनके कर्म व्यर्थ है जो परमात्मा को मनुष्य समझने वाले का कर कर्म व्यर्थ है मोगाशा मोह करमाणो इत्यादि कहा तो यह कहा था भोग अभिवेकीय हो उनका ज्ञान भी व्यर्थ है राक्षसम आश्रित शैव प्रकृति महिम श्रिता कहा यह है बारह में आगे तेरह श्लोक कहते हैं महात्मा रस्तुपार्थ दैवीम प्रकृतिमाश्रिता भजंत अन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम्वयम इत्यादि महात्माओं के लिए कहा जिनकी विशाल बुद्धि है उनको महात्मा कहा गया वो दैवी प्रकृति में जो आश्रित हुए महात्मा हैं भजनती अनन्य मनस अभिन्न होकर के मेरे तादाद पर उसे भजन सेफल करते मेरा या ज्ञातवा भूतादिप्य भूत के आदि कारण मानते हैं सर्वप्रथम मुझे मानते हैं अव्यव अविनाशी मानकर के मेरा भजन करते हैं कौन महात्मा ऐसा का दैवी प्रकृति से आश्रित है ऐसा भगव अध्याय बताया था यही है सूचिता का करना कहा प्रकृति नाम विस्तरण दर्शन कत्र उपयोगी इतिहास है दो तीनों या दो प्रकृति आसुरी में राक्षस है चमावेश हो जाएगा आसूरी में जब लोभ आदि आ जाएंगे तो मारकाट करने में लग जाएगा हिंसा से भी दूर नहीं हटेगा वहां विघ्न कोई आ जाए कुछ भी करने को तैयार होगा स्थिति ऐसी है तो वो आसुरी संपत्ति में राक्षस को भी अंतर्भूत करते हैं यह तीन प्रकृति की चर्चा की है वैसे नवमध्या तीन प्रकृति की चर्चा है राक्षस मूर्य चाहिए वही प्रकृति विस्तार इत्यादि प्रकृति नाम विस्तरे दर्शन जो प्र... प्रकृति में ना स्वभाव प्राणियों के स्वभाव है उसके विशेष रूप से विस्तार से दिखाना कहां उपयोग होगा इसका इनका उपयोगी कहां यह प्रश्न उठता है तो कहा विभज्य उपयोग विभागपुरूर उपयोग है एक ही में नहीं है भिन्न भिन्न अधिकारी है इसके संसार इत्यादि कहा वा तत्र संसार मुख्य या दैवी प्रकृति का कहा संसार से मुक्त करने के लिए दैवी प्रकृति के वर्णन विस्तार हो रहा है यही यह प्रकृति चाहिए यदि मुक्ति की इच्छा हो यह स्वभाव अपनाना चाहिए ये बताए गए 26 यहां संपत्तियां हैं इसमें तो उस 26 संपत्ति को आवेदन करना चाहिए यदि भावी कल्याण चाहता हो तो स्थिति है ये कहना है संसार संसार मोक्ष आया दैवी प्रकृति का संसार से मुक्ति के लिए दैवी प्रकृति है और निबंध बांधने के संसार में बांधने के लिए आशुरी प्रकृति है राक्षसी राकृति उससे संसार के लिए है दैव्या आदान आय प्रधर्मृति इसलिए दैवी प्रकृति के ग्रहण करने के लिए यहाँ दिखाया जाता है साधकों के सामने रख दिया जाता है और इतने परिवर्तन है दो आशुरी और राक्षस को दूर करने के लिए वो लेना यदि आया भी हो तो हटाना है उसको मन प्रकृति आयी वो हटाना है तो स्वभाव नहीं रखना है इसके लिए एक कहा था ठीक कहा कहते अतिथे का अध्याय अपूर्व अध्याय के साथ कुछ संबंध दिखाते हैं पंचदश अध्याय के साथ ये मुख्य संबंध तो नवोम अध्याय के साथ इसका है या दैवी और आश्री प्रकृति का प्रणित करना जो हाँ संक्षेप में कहा था नवोम अध्याय में अतित अध्या, अध्याय अतीत अध्याय अभी भी बीता हुआ अध्याय पंचदश अध्याय है कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोग आएस मूलानुसंता कर्मानुबंधि मनुष्य लोग नीचे की तरफ एक जड़ है एक तो जड़ ऊपर है और मूला होता है सागर का दूसरा जड़ बासण रूपी जड़ नीचे भी फैली है विशेषकर मनुष्य रूप में कर्म में जुड़ा हुआ कर्मानुबंधि अदश्य मूलानी कहा था अदृश्य मूलानी विसंतता नहीं के कहा हुआ था इत कर्म व्यंग्या बासरा कर्म के द्वारा यहां लक्षित किया बासमा को संस्कार संस्कार गड़ा हुआ है यहां मनुष्य के कर्म का संस्कार है कर्म के द्वारा अभिव्यक्ति किसकी है वासना की है संसार से अवान्तर मूलत्व न होता संसार का मूल कारण तो उर्दू बोल परमात्मा है अवान्तर मूल भाषण संस्कार कर्म करता है संसार बनता है संस्कार से कर्म करता है फल भोगता है इत्यादि चलता है यार अवान्तर मूल मुख्य बोल तो परमात्मा है संसार का जड़ एक जड़ इतर है मनुष्यों को विशेष रूप से कहाता है भोगता कहा मनुष्य देह प्राग्भी है कर्मानुषण वैज्यवान वो जो भाषण है संस्कार तावर वास हो जो वासना है मनुष्य देह में प्रागुभवीय कर्बार पहले किया हुआ कर्म के सारे संस्कार जग जाता है प्रागुभवीय कर्म पहले हो पहले किया हुआ जो कर्म है कर्मार कर्मानुसार उस वैज्यमाना उसके द्वारा कर्म के द्वारा अभिव्यक्ति होती है मनुष्य लोक में वासना संस्कार पूर्वक किया हुआ कर्म का संस्कार सात्विक आदि वेदना दैवी आदि प्रकृति प्रयत्व विभक्ता उसके वो बासना भी भिन्न भिन्न प्रकार सात्विक कर्म का वासना सात्विक राजस कर्म का राजस तामस कर्म का संस्कार तामस सात्विक आदि भेद है ना सात्विक राजस तामस भेद से दैव्यादि प्रकृति तय तेरा दैव्यादि प्रकृति तीन हो जाएंगे वासना भी तो तीन प्रकार की प्रकृति तीन प्रकार को हो जाएंगे इसलिए मान सात्विक कर्म किया हो तो सात्विक वासना है और राजस्व कर्म किया होगा तो राजस्व वासना है और तामस कर्म किया हो तो तामस वासना होगी संस्कार होगी तो ना विभक्ता विभक्ता है भाषण एक ही भाषणा नहीं है तीन प्रकार की है बीते उसको विस्तार करने की इच्छुक है भाषिका तीन प्रकार की भाषण पर चर्चा करेंगे विस्तार कर तो इच्छुक ये विस्तार करने की इच्छुक है भाषिका भगवान उक्त भगवान ने विस्तार करने की इच्छा वाले भगवान ने कहा श्री भगवान वाच करके बोलना चाहते हैं Fish, श्री भगवाच अवय सप्त संशु दानम दमश स्वाध्याय स्तपाजव अवय संशुर्गस्थित नमस् य ज्ञ स्वाध्याय स्तप अवयम शास्त्र के द्वारा जो प्राप्त प्राप्त हुआ अर्थ है उसमें निर्भिघ्न हो जान अभय भाई नहीं होना क्या पता मिले न मिले परमात्मा है शास्त्र बोल रहा है निर्भी आत्मा है उसमें भय रहित हो जाना अभयम विश्वास मान संदेह रहित हो जाना शास्त्र के द्वारा उपदिष्ट जो विषय है उसमें संदेह रहित हो जाना निश्चय करके बैठा अवश्य है इसको अभय कहा गया मान उसमें अभय होना शास्त्र के द्वारा जो निर्णय लिया गया अर्थ होता है उसमें संदेह रहित हो जाना क्या पता मिले न मिले ऐसा नहीं संदेह रहित होने को अभय कहा हुआ है सत्य तो समित अंतकरण की शुद्धि सत्य समुद्धिर अंतकर की शुद्धि मंच तो कठौती में गंगा ऐसे रविदास जी ने कहा है रविदास जो थे ना मैंने चतुर्थ वर्ण के थे जो मीरा के गुरु है मीरा के गुरुजी थे वो रविदास तो किसी ने कहा भाई गंगा स्नान करने चलो कहा वो तो चमड़ी का काम करना जूता आदि बनाना होता था उसमें जो लकड़ी के बना के रखते थे चमड़ी भिगाने के लिए सो कठौती बोलते थे पहले जमाना ऐसा था तो उन्होंने कहा मन मंचा देखिए तो मन शुद्ध है तो कठौती में गंगा गंगा यही वहां जाने की जरूरत नहीं है यह सब होगा तो सत्य समस्या अंतकरण की शुद्धि यह दैवी संपत्ति है अभय होना शास्त्र के द्वारा उपदिष्ट अर्थ में संदेह रही तो जाना दैवी संपत्ति है आगे उसका कल्याण जरूर होगा भाभी कल्याण के साधन होते हैं ज्ञान योग व्यवस्थिति ज्ञान <coughs> परोक्ष शास्त्र के द्वारा जो परोक्ष ज्ञान होता है परमात्मा हाय ज्ञान होता है मैं वही परमात्मा हूं वह ज्ञान नहीं हो पाता उसके लिए मनन और निध्यासन की आवश्यकता हो श्रवण मनन निद्यासन है तो परोक्ष ज्ञान शास्त्र के द्वारा जो ज्ञान हुआ परमात्मा विषय ज्ञान उसको ज्ञान कहा और योग माने अपरोक्ष ज्ञान उसी का मनन श्रवण और मनन और निध्यासन के पश्चात होना उसको अपरोक्ष ज्ञान नहीं ये योग शब्द का तो वही है अपरोक्ष ज्ञान विषय ये की है परमात्मा ही है अहम ब्रह्माश भी होना है शास्त्र में सुना परोक्ष ज्ञान हुआ मैं वही वो ज्ञान नहीं हो पाया आगे मनन पूर्वापर विचार करने के बाद में निष्कर्ष निकला उसके मन में निध्यासन करते करते आया हाँ वही मैं यह है अप्रोक्ष ज्ञान योग मानी वो है ज्ञान योग्य उसमें व्यवस्थित हो जाना तीसरा हो गया दानम दान देना ऐसा यथाशक्ति दान देना जो अपने पास जो वस्तु हो देने लायक हो तो दूसरे को देना जिसकी आवश्यकता हो उसको देना इसको दान कहा जाता है पर ऐसे होते हैं लोग जो भावी कल्याण प्राप्त करने वाले हैं उनके ऐसी वृत्तियां होती दान देने संबंधी जानकारी दमश इंद्रिया दमन होगा उनका निगृहित होंगे अपने इंद्रिया ज्ञान या कर्मेन्द्रिया सब निगृहित होंगे ये दैव संपत्ति है और यज्ञ एज्ञा, माने ऋगा का अध्यास देवादि यज्ञ कर, कर रहा अग्निहोत्रादि यज्ञ अग्निहोत्रादि यज्ञ होते हैं स्रौत्य है और देवादि यज्ञ होते हैं स्वार्थ है यज्ञ दोनों प्रकार के यथाशक्ति कर रहा स्वाध्याय ऋग्वेदादि का अभ्यास करना वेदों का अभ्यास करना उसी के द्वारा ज्ञान होना है तप तप शब्द आगे बताएंगे तीन प्रकार के तप होता है माने शत्रु में अध्याय जाकर के तप शब्द की चर्चा करेंगे देव दिव्यज गुरु प्राज्ञा पूजन सब समार्जम ब्रह्मचर्य महिंसा तप शारीरम तपोचे नहीं शरीर तप है शारीर तप बाग तप बाग्मय तप मनो तप तीन प्रकार का तप होगा शारीरिकव्य ही है देव दीज्य गुरु प्राज्ञा देवताओं की पूजा करना गुरु की पूजा करना अपने से बड़ों की सम्मान करना पूजा करना देव गुरु प्राज्ञा पूजन और सौम आर्जनम शुद्धता रहना भीतर बाहर से शुद्ध रहना मन से शुद्ध होता है भगवान के कीर्तन आदि से नाम जप आदि से बाहर शुद्ध है मिट्टी का जल आदि से शरीर की शुद्धि होनी है शौचम आर्जवम सरलता होनी परमात्मा के प्रति कुटिलता नहीं होनी चाहे भीतर कुछ बाहर कुछ नहीं सरल जो वस्तु चाहिए देव दिव्यक रूप राज्य पूजनम शौचम आर्जव ब्रह्मचर्या ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य का पालन करना अहिंसा च अहिंसा का अभाव होना एक शारीरम तपोचते अपने द्वारा किसी का भी कष्ट न अपने शरीर से एक शारीर तप शरीर संबंधी तप है सब तक की चर्चा होगी और वाणी का तब क्या अनुद्वेगकरण वाक्यम सुखम चैत प्रियम चयत हितम चयत भसनम चाहिए पांग में तो कुछ गया है स्वाध्याय भेसनम चाहिएगा पांग में तो कुछ चाहिए ऐसा है आप बोले कि ऐसे शब्द बोले दूसरे को मिर्ची लग जाए ऐसा शब्द नहीं बोले तो उद्वेक करने वाले शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए आवेश आ जाए दूसरे में क्या बोल रहा है ऐसा ना हो अनुद्वेग का कर्म ना दूसरे को उद्वेग न करे ऐसे शब्द होना चाहिए और प्रिय भी होना चाहिए अनुद्वेग तो कर दिया चापुलिस वाली नहीं होनी चाहिए प्रियम और हितम स प्रिय भी हो हित भी हो दूसरे को सुनने में अच्छा भी लगता हो मधुर कर शब्द से बोले मधुर बोलना भी हित भी होना चाहिए कि बस मित्या करके उसको प्रिय बोल दिया ऐसा नहीं हित करने वाला होना चाहिए स्वाध्याय प्रतिदिन ऋग्वेद आदि का स्वाध्याय करना चाहिए उसी से अपना कल्याण होना है अभ्यसन चाहिए उसका अभ्यास करना स्वाध्याय का अभ्यास करना बांग तप उचित बा, ये बांग तप है और मानसिक मना प्रसाद सौम्य तम मौन महात्मा विधि ग्रह भाव समशिद तब वो मानसिक ये बोलेंगे मन को प्रसन्नता रखना हर परिस्थिति में ये तप है मना प्रसाद सौम्य तुम सौम्य पना हो मन में मौनम मौन गारण करना और आर जब ज़, आर जब सरल बोलना आत्मवि शरीर इंद्रियों के निग्रह करना अपने अधीन रखना उनके अधीन मन पर बिगड़ जाएगा यदि इंद्रियों के अधीन हम हो जाए तो हमारी दुर्गति हो जाएगी इंद्रिय हमारे अधीन होने चाहिए भाव संशुद्धि इत भावना की संशु होनी चाहिए तपो मानस मुझसे कहा हुआ है तप आगे बताएंगे शत्रु अध्याय तब की व्याख्या करेंगे यह दैवी संपत्ति तप होना चाहिए मन बाणी शरीर तीनों में तप होना चाहिए और जब सरल बना चाहिए यह दैवी संपत्ति है यह दैवी सरल सरल कुटिलता नहीं बनी भीतर कुछ बाहर कुछ नहीं सरल स्वभाव होना चाहिए ये कहा है अभय मैंने अवीरुता ऐसे बोल दिया यह भी भय धातु से कह दिया वीरुता न हो अभय कार्य दी है सप्तम शुद्धि मानी क्या है सप्त्य अंतकरण से सम्यवहारिशु परवचना माया अंधता आदि परिवर्तन शुद्ध भाव में व्यवहार एक करते हैं देखो सप्त कहता है व्यवहार काल में भी अंतकरण की शुद्धि होनी चाहिए कुटिल व्यवहार नहीं करना किसी के साथ कपट व्यवहार नहीं करना यह सप्त समि बोलते हैं सप्तव माना अंतकरण है सप्तः अंतकर्ण से माने अंतकरण उसकी शुद्धि समव्यवहार व्यवहार कालीन तो का आता है या लोग हम व्यवहार करते हैं उस काल में परवंजना माया अंध आदि परिवजना दूसरे को ठंगड़ा अथवा माया झूठ बोलना अंधित बोलना इत्यादि कुटिलपना करना झूठ बोलना इत्यादि का परिवर्तन करना दूर करना इसको इसको शुद्ध भाव है ना व्यवहार है लोक व्यवहार हमारा शुद्ध भाव से होना चाहिए इसी को सत्य संस्कृति का सत्य मैंने अंधग्र की शुद्धि ये कहा ज्ञान योग्य व्यवस्थिति आयत्ती ज्ञान और योग दोनों में व्यवस्थित का कैसे ज्ञानम शास्त्रता आचार्य तस्ता आत्मादि पदार्थान हा। हा। अभगम हाँ अवग्रम हो ज्ञान यही है हमारे शास्त्र से और आचार्य से मारे शास्त्र के माध्यम <th stupid> से बोलने वाले आचार्य हमारे सामने आचार्य होते हैं कि तो शास्त्र के माध्यम से बोलने वाले आचार्य केवल आचार्य मात्र नहीं ऐसे अपने मनगणंत बात न बोलते हैं कल्पना करके न बोली ऐसे शास्त्रता बोला शास्त्र के संबंधित बोलने चाहिए वाले आचार्य है। हैं हैं उनके ये दोनों के द्वारा जो आत्मा पदार्थ का जानना आत्मा को जानना को समझना शास्त्र है परोक्ष हुआ, हुआ। इसको कहा गया ज्ञान और योग वाले आगे बोलते हैं अवगताराम जो निश्चय कर लिया ये परमात्मा है शास्त्र से सिद्ध कर दिया जाता है परमात्मा है अवगताराम इंद्रियादि उपसंग्रणा जो निश्चय शास्त्र के द्वारा निश्चय हुआ है परोक्ष हुआ है परमात्मा है करके ज्ञान हुआ है उसका इंद्रिया के विग्रह के माध्यम से अब आगे एकाग्र होना है एकाग्र होने के लिए उसको एकाग्र करके मनन करेगा वो शास्त्र से सुनने के बाद में उसके आगे ऋध्यासन करेगा उसमें एकाग्रता की जरूरत है एकाग्रता के इंद्रिया आदि मन आदि के एकाग्र चाहिए इंद्रिया आदि उपसंगारणा को उपसंगार करके एकाग्र करके एकाग्रता एकाग्रतया इंद्रियों को एकाग्र बनाने के बाद ही जो हम कुछ सुना हुआ हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं उसके जब तक एकाग्र नहीं होगा तब तो तक निष्कर्ष नहीं निकाल सकते एकाग्रता में स्वात्म संवेदना आपादन अपने ही ज्ञान में अप्रोक्ष ज्ञान में प्राप्त करना इसको कहते हैं योग ज्ञान योग और व्यवस्थिति यही योग तयोर ज्ञान योग और व्यवस्थिति पर व्यवस्था तनिष्ठता ज्ञान और योग में व्यवस्थित शास्त्र के माध्यम से कहने वाले आचारिक को सुनकर के निश्चय सुन, सुन करना ये परोक्ष ज्ञान हुआ उसके बाद अपरोक्ष करने के लिए इंद्रियों को एकाग्र पूर्वक मनन निर्दासन के बाद जैसे उसको अपरोक्ष प्राप्त करना यह योग इन दोनों की व्यवस्थाओं में तंगिस्टता यही है व्यवस्थानम व्यवस्था यही है तंगिष्ठता ऐसा प्रधान दैविकी सात्विक सात्विकी संपत्ति का प्रधान है दैविक संपत्ति जो है सात्विक है ये प्रधान है कहात्र ऐसा अधिकृता नाम यह प्रकृति संभव जहां पर जिस अधिकारियों को जैसे प्रकृति संभव है उनमें सात्विकी है यह है सात्विकी सावचित है इसलिए सात्विक कहा गया इसको दानम तीसरा है दान अभय सत्य शब्द दानम दान क्या यथाशक्ति समिभाग अन्नादिम अपने पास जो अन्न वस्त्र आदि जो कुछ भी है अपने शक्ति के आधार पर देना विभाग करना केवल संग्रह नहीं करना हमेशा देना देते जाना जो अपने शक्ति के अनुसार यानी कि हमारे पास शक्ति नहीं तो नहीं देना जितनी शक्ति है देख दान होता है। अन्ना अन्ना का यथाशक्ति सम विभाग हो अन्नादि हम अन्न वस्त्र आदि का यथाशक्ति विभाग करना पृथक करना अपने से पृथक करना ये दान दमश्य दम मैं क्या है बाह्य करना नाम समय यहाँ दम होता है बाह्य इंद्रियों के निग्रह करना यदाई की संपत्ति है ये और अंतकरण से उपशम शांति मकसद है अंतकर्ण के जो शमन करना होगा शांति शांति शब्द धृत तिर शांति रप में करके आएगा आगे शांति शब्द से बोलेगा अंतकर्ण के लिए तो यहां दमन बाह्य इंद्रियों का दमन करना है। अपने निग्रह निगृहित करना इंद्रिय जरूरत पड़ने पर हम चला सकें उनके चलने रहने पर हम न चले बात इतनी है हम जरूरत पड़े उपयोग तो करना पड़ेगा जरूरत पड़ने पर देखने को प्रसन्न आगे देखना नहीं तो हम जब चाहे बंद करके रख सके इत्यादि नम माने बाह्य करना नम उपमक का बाह्य इंद्रियों का उपसंगार करना अपने अधीन करके रखना अंतकर्म से उपशम शांतिम बक्सते हाँ माने अंतकर्म के जो तो एकत्रित एक करना वो तो शांति सबसे आगे कहेंगे बक्सती स्वयं तो भगवान कहेंगे त्याग शांति रपेश्वर के द्वारा अगले श्लोक में कहने वाले हैं और आगे यज्ञ अग्निहोत्रादी स्मार्थ दोबंधित अग्निहोत्रादी है और स्मृति संबंधी देवज्ञादि है स्वर कामता देव स्वाध्याय आ गया स्वाध्याय शव स्वाध्याय माने ऋग वेद आदि अध्ययन दृग्वेद आदि का अध्ययन करना कोई लौकिक फल के लिए अदृष्ट के लिए धर्म के लिए पुण्य पुण्य के लिए ऋग्वेद आदि का अध्ययन करना है किसके लिए अदृष्ट माने धर्म के लिए अदृष्ट के लिए इस अभी फल के लिए नहीं या शास्त्र बेचने के लिए नहीं यहां अदृष्ट के लिए अदृष्ट मान धर्म धर्मार्थ अध्ययन का अदृष्ट ऋग्वेद आदि का अध्ययन कहा है स्वाध्याय तप तब तो हमारे बक्षमाण शत्र अध्याय में बताएंगे तब किस बात देवदी देव जो प्राध्या पूजन सौ समाधव ब्रह्मचर्या शारीरम तपुश्य इत्यादि शत्रन बताएंगे तब तीन प्रकार के तप है शारीरिक तप मानस तप और बांग तप बाग्म तप तीन प्रकार के तप है मन वाणी शरीर तीनों से तप बताएंगे वहां ये कहना है तपो बक्षमानम तब आगे यहाँ नहीं बताएंगे तब आगे जाएंगे तब का अर्थ क्या है सप्त्याग बताएंगे तीन प्रकार का तप होता है सप्तः सत्याग में कहेंगे सारी राधी जो तो, सारी राधी तीन प्रकार के तप शारीरक तप तप सप वहां बताना है और जब हम आर जब मैंने क्या है तो कहा ऋजुत्व सर्व हमेशा सरल होना यह नहीं कि हमेशा सरल अपने घर के लोगों से सरल होता है बाहर वाला जो कुटिल हो जाता है ऐसा नहीं हमेशा सरल पूरे जीवन सरल होना चाहिए उसका आर्ज कहा जाता है आर्दवम मैंने ऋजुत्वम सर्वदा हमेशा ऋजुत्व आर्जब होना चाहिए सरल होना चाहिए यह है ये कहना है टीका से देखें अतिपेत अध्याय कर्मानुबंधी हो गया तो श्री भगवनाथ अविरुता आया है अभय काष्यकार ने अविरुता कर दिया ये भी भय धातु है तो, अभि उठता करके बोल दिए क्या है वो शास्त्रोपदिष्टे अर्थे संदेह यत्वा अनुष्ठान शतों यही है अभय का अर्थ शास्त्र के द्वारा जो उपदिष्ट विषय है परमात्मा ही होता है शास्त्र का जो विषय होता है परमात्मा होता है शास्त्री उपदिष्टे अर्थे शास्त्रो उपदिष्टे अर्थे शास्त्रों के द्वारा जो उपदिष्ट विषय है उसमें संदेह बिना हितवा संदेह त्याग करके सत्य बोल रहा है शास्त्री विश्वास करके अनुष्ठान सत्तम उसमें लग जाना बस यही है अनुष्ठान में लग जाना उसका अनुष्ठान कर्तव्य पे लग जा जुड़ जाना यही होता है अभय सरोकार का ये कहा और सप्तिक का अर्थ कर दिया था व्यवहार का आदि में परवंचना आदि नहीं होनी चाहिए ठगने के विचार से व्यवहार नहीं करना चाहिए जैसे व्यापारी करते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए प्रवंचना माया अनुष्ठादी परिवर्तन यही कहा था सप्तम सिद्धिकार किया था यही कहते परवंचना परस ब्याजय बसी करना दूसरे व्यक्ति को छल के द्वारा अपने अधीन करना यह है परवंचना छल करना नाना इधर उधर की बातें करके कि दूसरे को अपने अधीन कर लेना यह है छल परवंचना इस ग्राम है दूसरे को पंच ठंड पंच नमान ठंड होता है परवंचना परस्य दूसरे दूसरे व्यक्ति है उसको ब्याजे नम छलेल द्वारा बसीकरण अपने अधीन कर लेना इसको परवजना कहा है ये नहीं होना चाहिए ज्ञान इसका अर्थ है इसका सत्य संदि का अर्थ किया है माया माने हृदय अन्य कृत बहिर्था व्यवहारण परवंचना माया और क्या अंतर है कहते परवजन दूसरे व्यक्ति को ठल देना थल के द्वारा यह है परवजना परस्य वंचना परवचना दूसरे को ठलना और माया मानी क्या है हृदय अन्यथा कृत बहिर्था व्यवहारण मन में दूसरे सोचा हो बाहर से दूसरे प्रकार का व्यवहार करता हो इसको कहते हैं माया मन में सोचा दूसरा ही है उसने और बाहर से दूसरे प्रकार को व्यवहार करता हो उसको कहते हैं माया अंध्रितम तीसरे नंबर से अंधित अंद्रित आदि बोला था अंधरित शब्द तो से क्या लेना रहा है अंध्रितम ऐता कथनम जो देखा नहीं गलत देखा उसको बोलते जो देखा नहीं है उसको ब, बात बना करके बोलते अंधरित होता झूठ आदि पदेरा आधिपदेरा अंद्रितादी सम्दी है सप्तः तो में दिया था व्यवहार काल की बात किया था आदि पदेरा विप्लब आदि नद्यास्थिर संधि बोल दिया अरे नदी के किनार में पांच फल पड़े हैं बोला किंतु गए व्यक्ति देखने के लिए फल आई नहीं झूठ मूठ आदिपत से एक भी दिया जाता ठग क्योंकि माना वक्ता दो प्रकार के होते हैं आपतवक्ता एक अनाप्त वक्ता आपतवक्ता जैसा कहा वैसा कहने वाले यथार्थ यथा यथाभूतार्थ दृष्टि वाले तो आपवक्ता बोलते हैं अनाप्तवक्ता दो प्रकार के होते हैं एक तो प्रवंजन अगर ठग होता है दिप्रलंबक और एक होता है धान अनाप्त वक्ता बाहर सर्प देख के आया कोई व्यक्ति भीतर आकर के बोलता है सर्प है गया तो रसी मिल दूसरे व्यक्ति को क्या मानेंगे उसको भ्रांत उसको भ्रांति ही हो गई वो ठग नहीं है देखा वैसे वैसे, वैसे बोला उसने झूठ नहीं बोला है उसके दृष्टि में सर पता को भ्रांत है पागल है ऐसा माना जाता है और एक जान बूझ करके व्यक्ति को परेशान करने के लिए बातें ऐसे कर देता है नद्यास्थिर है पंच फला समझ देखो नदी के किनारे पांच पड़े हैं दूसरा व्यक्ति क्या है फल वहां केवल परेशान करने के लिए बोला उसने उसको ठग बोलता है बोला जाता है प्रलंबक कहते हैं उसको यही है आदिपति से विप्रल्ब आदि ग्रह का इत्यादि लेना यह कहा मैंने ये सब नहीं होना चाहिए व्यवहार काल में इसको सत्य समुद्धि बोलते हैं मैंने अंतग्र शुद्धि के माध्यम से व्यवहार करना चाहिए यही है दैवी संपत्ति के लिए कहा उत्तम अर्थम संक्षिप्त ये जो कहा हुआ था अब हम सप्तर ज्ञान व्यवस्थित इत्यादि का संक्षिप्त बताते हैं शुद्ध इत्यादि सबसे कहा होता है शुद्ध भाव व्यवहार ऐसा एसा अभयाद्य अच्छा आगे तो भाष्य हो रहा ज्ञान व्यवस्थित इत्यासा शब्द है भाष्य इत्यादि एसा अवयाद्या ज्ञानाधिस्थि अंता िधा लेकर के ऐसा ज्ञान तक की है ये अवयम सत्य संधि ज्ञान योग्यवस्थिति तक के इसका अर्थ लेना है ज्ञान व्यवस्थिति का आगे आएगा तो ये व्यवस्थित व्यवस्था सात्विक ऐसा प्रधान दैवी सात्विकी कहा तीन जो है ना बताया अवयम सत्यसुद्धि ज्ञान योग स्थिति का आधार है यह सात्विक प्रधान है दैवी संपत्ति में प्रधान है कहा आगे कहते हैं काम ये तो सात्विक प्रकृति सात्विक प्रकृति उसकी व्याख्या कर देते हैं सात्विक प्रकृति यात्रा इत्यादि का यात्रा यत्र ऐसा अधिकृतान यह प्रकृति जिसमें जो अधिकारी जिस अधिकारी पे जो अधिकारी है उनमें पाई हुई जो प्रकृति स्वभाव है संभव होता है सात्विक सात्विक कहा जाता है ये कहा गया है ज्ञान कर्म ही वाप कुछ तो कर्म में कर्म के अधिकारी है कुछ ज्ञान के अधिकारी है दो प्रकार के अधिकारी है अवीरता दिया कर्म के अधिकारी के लिए अपने कर्म में वीरुता नहीं आनी चाहिए अभयादि होनी चाहिए और ज्ञानी के अधिकारी हो तो ज्ञान में अवीरुता दी आनी चाहिए डरना नहीं चाहिए अपने मार्ग में या प्रकृति जो प्रकृति है स्वभाव है कर्मियों में जो प्रकृति है और ज्ञानियों में जो प्रकृति उनमें सात तत्व सात्विकी उनमें सात्विकी है तीनों शुद्ध हो अभयता भी हो सत्य संशुद्धि हो ज्ञान हो व्यवस्थित भी हो इत्यादि एक कहा महाभाग्या अति उत्तम दैवी संपद उ महाभाग्यवान महा है पुण्यात्मा है उनको अति उत्तम दैवी संपत्ति बता दी मैंने एक कहा था अवय सत्य समूह ज्ञान योग उगता संप्रति सर्वेशा यथा समपम संपदम बाकी अन्यों के लिए भी ये तो बहुत पुण्यात्मा के लिए ये तीन सबके पास नहीं होते कौन अब अवयव सत्यसंथिर ज्ञान व्यवस्थिति सब में नहीं होते महापुण्यशाली को होगा बाकी सामान्य जनों का भी स्वभाव ऐसे होता है अन्य अन्य प्रकृति बताते हैं अब ये बताना है हम जो महा पुण्यात्मा लोग हैं बहुत बड़े पुण्यात्मा हैं धर्मात्मा हैं उनका उत्तम उत्तम दैवी संपत्ति उत्तम जो दैवी संपत्ति है ये बता दिया है अवयम सत्य संदि ज्ञान विवस्थिति बता दिया संपत्ति अब क्या कहना है सर्वेषाम यथाशम किसी में भी हो सकते है आगे की संपत्ति यथा समूप संपदम संपत्ति का ही वही संपत्ति के ये उपदेश करते हैं कहा दानम इत्यादि दान और भी कर सकता है कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं इत्यादि दानम लमश स्वाध्यास्तपा दु आदि ये कहना है बाह्यकरण विशेष कारण बाह्यको कहा है दमन दा, का अर्थ बाह्यकरण कहा हुआ है दान दम दम करना बाह्य कर निग्रह करना कहा हुआ है तो बाह्यण का निग्रह करने का कारण बताते हैं अंतकरण के लिए भी शांति शब्द आगे बोले वाले त्याग शांति रविश्वन में आएगा अगले श्लोक में अंतकरण निग्रह नहीं है दम शब्द के द्वारा बाह्यकरण इंद्रिय विग्रही करना है देवज्ञादि इत्यादि आदि शब्द देव कहा था देवादि यज्ञ कहा दो प्रकार के श्रोता के अग्निहोत्र आदि और स्मारतज्ञ है देव आदि कहा था जो तो देवयज्ञ आदि में आया हुआ आदि से क्या है तो कहते हैं पितृयज्ञ मनुष्य मनुष्यज्ञ सह तो बोलता हूँ क्या देव्याण है पृथविण है और माने और देव ऋण है पृथ्वीण मनुष्य ऋण है इत्यादि पितृ भूत भूतयज्ञो मनुष्य सहि माए आदि से ही लेना है आदि से आया होगा द्वारा क्या लेना है पितृ के लिए तर्पण करता प्रतिदिन ये भी होता है यज्ञ है भूत भोजन बनने के बाद में अकेला नहीं खाना कुछ बाहर अन्य कोई भूतों को भी देना संपूर्ण भूत उसमें हमारे भोजन में उनके सबकी सहयोगिता है एकाज्ञा नहीं बना है सबको अर्पित कर यही है भूतयज्ञ मनुष्य केवल अतिथि यज्ञ कोई भी घर में आयो अतिथि की सेवा मनुष्य की होता है ये तेरह कहा गया ब्रह्मा जैसे स्वाध्याय प्रथक पृथक स्वाध्याय के द्वारा ब्रह्मयज्ञ को पृथक किया यहां क्योंकि अलग किया हो यज्ञ क्या है यज्ञ शब्द का अर्थ किया था यज्ञ कारण गान तमस् यज्ञ यज्ञ माने स्तुताज्ञ और स्मार्थज्ञ कहा तो यज्ञ शब्द जो है ना इसमें ब्रह्मयज्ञ कहा हुआ स्वाध्याय पृथक स्वाध्याय से पृथक किया है स्वाध्याय को तो अलग से बोलना है भाई या क्या क्या आज के फिर स्वाध्याय बोला या ब्रह्म ऋग्वेद आदि का अध्ययन ब्रह्म ज्ञान योग्य आगे कहते हैं दैवम संपद संपद अभिजात दैवी संपत्ति के उन्मुख हुए जो लोग है उत्पन्न हुआ है दैवी संपत्ति को लेकर उत्पन्न हुआ जो व्यक्ति होते हैं उत्पन्न है, उत्पन है। जिनमें जन्मजात दैवी संपत्ति लेकर आए हैं आगे भावी कल्याण उनका होना है वोक्ष होना है जिंदा दैवी संपद संपद मानी संपत्ति जिसको बोलते हैं ना संपूर्वक पद धातु तीन प्रत्यय करेंगे स्त्रियाम तीन से तो संपत्ति होता है और संपदा आदि पे कोई वक्तव्य ऐसे वार्तिक है वा, तो संपदा आदि से कोई भी कारण संपद विपद आपद ये बनते हैं कोई प्रत्यय करके बन जाते हैं तो कोई भी लगाया हुआ है संपद में यही है तो संपदम संपद्य सम्पत्त विशेषण ताराणी दर्शित और ने भी विशेषण इतना ही नहीं जो एक शूलोक को, को बताए हुए है 26 है इनके विशेषणाम दैविक संपत्ति को लेकर उन्मुख हुए जो व्यक्ति हैं भाभी कल्याण जिनका होना है इनमें 26 गुण होते हैं 26 प्रकार के संपत्ति होते हैं इनके पास तो और भी है कहते है। यही नहीं कि एक शूलो को बता दिया इतना ही ना इतना नहीं और भी है यही कहना है एक था था। किंचा करके किंचा और भी है यही इतना ही करके नहीं बैठा कर और भी है अहिंसा सत्यवा क्रोध स्त्या शांतिर परसमूते सुल्लुप्तम आदवं श्रीर चाफल अहिंसा सत्यमा क्रोधस्त्य रिपहिषणमूते सुलुप्तम आर्दवं हृदापलम अहिंसा हिंसा का नितांत अभाव मन बाणी शरीर किसी से भी किसी की हिंसा न हो मन से अनिष्ट सूचना हिंसा है अन्य को अनिष्ट सूचना बाणी से ऐसे खराब शब्द बोलना परेशानी हो ये हिंसा है बांग हिंसा है और शरीर से हिंसा करना मार डाल हिंसा हिंसा मात्र का अभाव होना चाहिए दैवी संपत्ति वालों के लिए सत्यम सत्य बोलना चाहिए किसी भी परिस्थिति में तो सत्य बोलना चाहिए लूट नहीं सत्यम अक्रोध क्रोध का नितांत अभाव होना चाहिए अक्रोध त्याग रहा सत्य त्याग त्याग का था अष्टादश अध्याय बताएंगे तीन प्रकार का त्याग बताए शारीरिक त्याग मानसिक त्याग बहन त्याग तीन प्रकार का होगा त्याग मैं रजस तामस तीन प्रकार के त्याग बताऊंगे सात्विक त्याग राजस्त त्याग मानस त्याग अष्टादश अध्याय में होगा उसकी चर्चा होगी त्याग कामस इत्यादि आएगा त्याग और माने तीन प्रकार के त्याग होते हैं शांति के आदर्श तामश तीन प्रकार के त्याग की चर्चा होगी अष्टादश्याग शांति माने मन का दमन करना मन को निग्रह करना अनिष्ट नहीं सोचना अपय सुनम फिर सुनता सुगुलिखोर बोलते जो इधर उधर की बातें इधर उधर कर देना लड़ा देना दूसरे को तो तुम्हें ऐसा बोला है तुम्हें तो ऐसा दोनों तरफ लगा दिया और लड़ाई शुरू कर दी ये बहुत बड़ा पाप है नहीं, नहीं। अपर सुन प्रसन्नता बोत है इसलो इधर की बात उधर उधर की बात उधर करना दोनों को लड़ाने में विषन्नता का अभाव होना चाहिए दया भूतेषु दया प्राणी में दया होनी चाहिए निर्दयी नहीं होनी चाहिए प्राणी मात्र में दया भूतेशु दया भूतों में प्राणीशु दया दया होनी चाहिए अलोलुप्तम लोलुपता लो, लो का अभाव लोह का अभाव होना चाहिए मार्दवम नम्रता होनी चाहिए जीवन में उनमें नम्रता होती मृदु मानी मुलायम नम्रता हृ म लज्जा गलत काम से लज्जा होनी चाहिए हेर अचापलम चंचलता नहीं होनी चाहिए अपने मार्ग में अचल होते रहना चाहिए ये कहा हुआ है ऐसा करते बात भाषण का अहिंसा नम प्राणी नाम यही है पीड़ा वर्जनम यही है प्राणी को कष्ट बद देना मन से कष्ट भी नहीं देना पाणी से कष्ट भी नहीं देना शरीर से कष्ट भी नहीं देना अहिंसा तीन प्रकार के अहिंसा अहिंसनम प्राणी नाम अहिंसनम पीड़ा वर्जनम पीड़ा से रहित होना दूसरे को पीड़ा नहीं पहुंचा सत्य माने अप्रिय अमृत वर्जितम कहते हैं अप्रिय नहीं बोलना चाहिए सत्य होने पर भी अप्रिय नहीं बोलना चाहिए प्रियम बुरा सत्यम बुरियात प्रियम बुयाद <णिश्टीज़र्राद> ना बुरात प्रिय सत्य मत प्रियम प्रियम से नातम बुरियात ऐसा धर्म सनातन ऐसा आया है आपके वाणी में सत्य भी होनी चाहिए प्रिय भी होनी चाहिए मधुर रूप से बोलना चाहिए सत्य भी होनी चाहिए सत्यम बुरियाद प्रियम बुरियात सत्य हो प्रिय भी हो दूसरे को अच्छा भी लगता हो सुनने में शब्द प्रिय भी लगे और सत्य भी ना बुरियात सत्य हो सत्य होने पर भी अप्रिय नहीं बोलना चाहिए सत्य होने पर भी प्रियम च नायितम बुरियात तो लगता हूं दूसरे को झूठ हो वह भी नहीं बोलना चाहिए सत्य होने पर भी अप्रिय ने बोलना चाहिए प्रिय होने पर भी झूठ नहीं बोलना चाहिए प्रियम चौ नायतम बुरियात धर्म सनातन है सनातन धर्म की महिमा है सत्यम बुरियात प्रियम बुरुयात न बुरिया सत्य मियम प्रियम तो न अंद्रित बुरिया सत्य होने पर भी प्रिय अप्रिय नहीं बोलना चाहिए अप्रिय होने पर भी अंदर झूठ नहीं बोलना चाहिए वाणी में ऐसा होना चाहिए सत्य भी हो प्रिय भी हो ऐसे शब्द होना चाहिए मधुर हो कठोर तो बोले और सत्य भी हो ऐसे मिलाकर के बोलना चाहिए सत्य होने पर भी अप्रिय कठोर रूप से नहीं बोलना चाहिए और प्रिय लगता हो दूसरे को किंतु उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए झूठ करके नहीं बोलना, सत्य भी बोलना चाहिए प्रिय भी हो सत्य ऐसा कहा हुआ है सनातन धर्म तुमने कहा परिभाषा है सत्य मैं अप्रिय अमृत वर्ग तुम अप्रिय भी नहीं होना चाहिए झूठ भी नहीं होना चाहिए ऐसे शब्द को सत्य बोला जाता है यथा भूतार्थ जो वस्तु है जैसा हो ऐसा कथन करना यह सत्य होता है अक्रोधा कहा हुआ है अहिंसा सत्यम अक्रोधा क्रोध का भाव नितांत अभाव होने जाए मनोवृत्ति है क्रोध जो हम जिस विषय को चाहते हैं अति उत्कट अवस्था में क्रोध आ जाता है उसमें कोई विघ्न आ गया जिसको इसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता ऐसी स्थिति में पहुंचे हैं तब तक तो कोई विघ्न पड़ता है दूसरे के अधिकार में हमारे अधिकार में है उसी पर क्रोध उत्पन्न हो है मन वे वृत्ति क्रोधाकार वृत्ति हो जाती है नहीं होना चाहिए वो उन हो वो होता होता उनके दैवी संपत्ति वालों के पर अक्रोध परेर आक्रोष्ट से अभी ताप्त क्रोध से देखो दूसरे के द्वारा हमारे बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा हो माने जो कथन नहीं करना चाहिए इसे सतोच कथन कर रहा हमारे सामने तो कर रहा हो अथवा ताड़ी हमारे बाढ़ कर रहा दूसरा व्यक्ति उस स्थिति भी, भी हमारे मन में विकृति नहीं आनी चाहिए अक्रोध का अर्थ कहते हैं परेर आक्रोष्ट से दूसरे को परे दूसरे द्वारा आकृष्ट बनाया गया है अथवा अभित पिटाई कर रहा ताड़ी कह प्राप्त से ऐसे प्राप्त होने पर क्रोध से क्रोध का शांत करना अपने में त्याग माना संन्यास का अर्थ त्याग यही संन्यास है लोके श्रित पित्ते पुत्रेश का त्याग भविष्य में मुझे अमुक लोग चाहिए स्वर्ग के लोग उसके लिए साधन नहीं भविष्य में मुझे पुत्र चाहिए उसके लिए साधना पुराना नहीं उसका त्याग हाँ और वित्त समान लोग दो प्रकार के वित्त शास्त्र में चर्चा है लौकिक उपासना आदि दो प्रकार के हैं एक तो है उपासना आदि वित्त हैं दैवी वित्त हैं वो एक मानुष वित्त है जो वृत्त दो प्रकार के होते हैं वित्त धन शास्त्रीय धन दो प्रकार के माने कोई भी एक आदि हम करके तो उन्हें गायदान आदि करना ये चाहिए वो चाहिए पत्नी चाहिए पुत्र चाहिए मानुषिक वित्त होते हैं तभी यह ज्ञादि हम कर पाएंगे मानुष वित्त दैविक वित्त हो उपासना ये दोनों भी नहीं वित्त ऐसा इस अर्थ में प्रयुक्त होता है लोग ऐसा भाभी लोग वर्तमान को तो त्यागा हुआ है उसने वर्तमान में कोई इच्छा ही नहीं तभी तो सातक बन के आया हुआ है वर्तमान भोग को तो त्यागा हुआ है भाभी भोगों को भी आगे होने वाले भविष्य में वो स्वर्ग लोग ब्रह्म लोक प्राप्त करो ये भी नहीं उसने लोक का परित्याग वित्त दो प्रकार के पित्ता मानुषित दैव उसका परित्याग और पुत्र भविष्य में बोझ पुत्र चाहिए तो विवाह करना होगा इसको त्याग पहले पुत्र का त्याग है फल नहीं है तो साधन की इच्छा नहीं होगी फलेश्छा साधन इच्छा की जननी है जब फल की इच्छा होती है तो साधन की इच्छा पैदा हो जाती है भूख ले की इच्छा होती है तो भोजन बनाने की इच्छा तैयार आ जाती है स्थिति फलेच्छा जो होती है साधन इच्छा जननी है तो तत्व लोकादि हमें चाहिए रहे पुत्र आदि चाहिए थे उस वित्त चाहिए नहीं फिर हमें क्यों साधना पढ़ाएंगे यही त्याग है संन्यास त्याग गया, सन्यास, सन्यास का पूर्वम दान शब्द पहले त्याग दान में हो एक दान शब्द से कह गया त्याग जो वस्तु का यथा योग्य विभाग करना यह तो दान शब्द में त्याग आ गया दान ये तो त्याग तो है इधम नमोम करके अब मेरा नहीं ऐसा करके देता है तो त्याग है वो तो पहले त्याग शब्द का दान कर दिया था इसलिए यहां पर त्याग वाले संन्यास जो लोके श्रा देश पुत्र शांति वाले अंतकरण से उपशम कहा त्याग शांतिर अपने शांति वाने अंतकरण को विगृहित करना ऐसे होते हैं दैविक संपत्ति वाले लोग अंतकर्म विगृहित होगा उनका अपय सुनम मन अपनता परस्पय पररंध प्रकृति दूसरे में दूसरे के कान में जाके फूकना आपको तो ऐसे से बोल रहा वो ऐसा कर आप देना और विषुनता नहीं होनी चाहिए और विषुनता होनी चाहिए परस में दूसरे के लिए पर रंध्र प्रकट करना दूसरे के क्षेत्र को प्रकट कर देना उसमें ऐसा है रंध्र पर दूसरे का जो क्षेत्र कोई त्रुटि होगी जीवन में तो दूसरे को जाके बताना बोलना ऐसा नहीं सुन इसी के बाद परिषण होता है तद अभाव अभाव को अपिष्णम कहा जाता है दया मारे कृपा भूत दुखित जो दुखी प्राणी है उनमें दया यथाशक्ति उनको उनके दुख से ऊपर करने के साथ इच्छा करे ए दया अलोलुप्तप्तम लो कहा लोलुपता लो का अभाव होना चाहिए ये मेरे हो जाए ये बेरे हो जाए वो मेरा हो जाए लोग लो, लो जिसको बोलते हैं अलोलुपता तो इंद्रियाणाम विषय सनी तो अविक्रिया इंद्रियों के विषय सामने होकर इंद्रियों में विकृति नहीं आनी चाहिए यह है अलोलुपता मारम मन वृत्ता नम्रता होनी चाहिए जीवन में नम्रता यह नम्रता अक्रौरियम क्रुता का भाव हृदय बने लज्जा लज्जा आनी चाहिए मैंने गलत कर्म से लज्जा आनी चाहिए लज्जा अचापलम आया अंत में अचापलम असत प्रयोजन है व्यापारी प्रयोजन नहीं है फिर भी मुख चलाते रहना कुछ को बोलते रहना इंद्र आदि का प्रयोग करते रहना और हाथ पैर आदि चलाते रहना ऐसा नहीं करना चंचलता है अचापलम संचलता का भाव आवश्यक पर बोले आवश्यक पर्ण पर इंद्रियों को प्रयोग करे हमेशा नहीं था और चापलम प्रयोजन है असठी प्रयोजन है प्रयोजन नहीं है कोई हाथ पैर के बैठने से क्या बदल होता है असठी प्रयोजन है प्रयोजन का अभाव होने पर बात पहाड़ी पा आधार बाणी है भात है पैर है इत्यादि का व्यापार नहीं करना यही आचापलम यही आया है ठीक है सच त्याग शब्द ना दानम में चले है प्रश्न उठता है त्याग शांत रपेश त्याग आए त्याग वाले दान क्यों नहीं कहा जाता तो कहते दान को तो पहले ही बता, बता दिया है त्याग शब्द के द्वारा जैसे त्याग का अर्थ है संन्यास जो लोग पिता पुत्र त्याग भाभी भाभी जो प्राप्ति की संभाव उ त्याग वर्तमान वाले का त्याग नहीं दान शब्द से संब वर्तमान का त्याग हो और यहाँ भाभी आगे प्राप्त होने वाला है जैसे पुत्र आगे होने वाला है उसकी इच्छा से विवाह करता है व्यक्ति साधन अपनाता है लोक प्राप्त होना है स्वर्गादि लोक में उसके लिए ज्ञाधि करता है ब्रह्म लोक प्राप्त करना है इसलिए उपासना करेगा अभी भाभी जो लोकादि प्राप्ति के त्याग यही है सन्यास वो रूप से त्याग वही संन्यास है ये कहा लज्जा आचार्य निवृत्ति हेतुर ग्रहानिमित्ता मनोवृत्ति लज्जा माने मनोवृत्ति है ये जो हम कर्तव्य भी जाते हैं करना नहीं चाहिए ऐसे काम में जाते हैं उसमें लज्जा होनी चाहिए नहीं ये काम नहीं करना लोग क्या कहेंगे समाज क्या बोलेगा अच्छा लज्जा में अकार्य निवृत्ति जो कर्तव्य नहीं है कार्य नहीं उसके निमित्त का कारण है लज्जा उसमें नहीं जाएगा लज्जा आने पर वो कार्य नहीं करेगा अकार्य निवृत्ति का हेतु है ग्रहानिमित्ता लोग निंदा करेंगे ये समझता है कि काम करूंगा तो निंदा करेंगे इसके निमित्त से लोग की मैंने निंदा करेगी इस माध्यम से लज्जा करता है कर्तव्य से लज्जा रखता है तो नहीं करेगा मैंने ग्रह निवित है वहां नित नि्त है लोग की निंदा होगी मेरे लिए ऐसा काम करूं तो ऐसा सोचता है उस उसका नाम लज्जा है ये कहा था आगे प्राप्त से प्राप्तस्य भी संति दैवी संपत्ति प्राप्त जो व्यक्ति है जिसे दैवी संपत्ति लेकर के अभी उत्पन्न हुआ है भाभी उसका कल्याण होना है अन्य भी विशेषण इसके केवल इतना ही नहीं पूरे मिलकर छब्बीस होना है और भी संपत्ति है इसके पास श्लोक तेजक्षमा शौचम्रोह सैवीम अभिजात भारत तेजक्षमाधतेद्रोहो ना अभिजात भारतः देखो तेज तेज एक तो त्वत क्रांति माने सौंदर्य को तेज कहा जाता है शरीर शारीरिक सौंदर्य वो नहीं यह तेज यह आध्यात्म की चर्चा है शारीरिक कांति के तेज से मतलब नहीं है बुद्धि की एक प्रखरता है उसको यहां तेज कहा गया तेज बुद्धि स्वच्छ बुद्धि उसको तेज कहा जाता है यह अध्यात्म की चर्चा है यहाँ शरीर के तेज के कोई मतलब नहीं है सौंदर्य से लेना नहीं है तेजा बुद्धि की जो प्रकृता है उसको लेनी है क्षमा दूसरे के द्वारा ताड़ित है गाली दे रहा सामने वाला अथवा आकृष्ट है मारने की जो तड़ मानी दंडादी लेके आया हुआ है स्थिति में भी यहाँ विकृतता नहीं है मन में उसको कहता हैं क्षमा उसको क्षमा करना अवध व्यक्ति है ऐसा समझना क्षमा उसका नाम है जैसे द्रौपदी ने क्षमा की थी किसको अस्वत्ता को अपने पांच पांच पुत्र को मारने वाला हत्यारा है वो सामने लाए भगवान कृष्ण और अर्जुन मिलकर के लाए उसको पकड़ के बोले छोड़ दो जैसे मैं अभी दुखी हूं मेरे पुत्र के मन से वैसे इसकी मां कृपा दुखी होगी इसको छोड़ दो ऐसा बोल पड़ी द्रौपदी तो इसको क्षमा कहते हैं इस प्रकार दूसरे के अपराध में माने उसमें साथ नहीं देना इसको क्षमा कहते हैं मन में विकार नहीं आना चाहिए धृतिक बन धैर्य हमारे शरीर आदि में शिथिलता आ जाते हैं उस स्थिति में एक धैर्य नाम का गुण होता है धृती बन धैर्य है धृती नाम का गुण मनोवृत्ति है उसके द्वारा उसको ठीक रखना होता है धैर्य से ठीक रखना दुखी है मन रूप में आंसू आने लगे आंसू रोने रु, लगा तो उसमें धैर्य रखना देर तार रखना इत्यादि शरीर शिथिल हो गया उसमें देर रखना धैर्य धैर्य रखना यह धृतिकार्थ धैर्य शौचम दो प्रकार की शुद्धता है बाहर और भीतर अंतकरण की शौच मान शुद्धता क्या है भगवान के नाम संकीर्तन आदि से है और बाहर का शौच शुद्ध होना शरीर के शौच है मृत्यु जल आदि से पवित्र द्रोह किसी के साथ भी झगड़ा नहीं करना एक संपत्ति है अद्रोह नाति मान्यता मानित्व का अतिक्रमण किया हो जिसने मा, मानो शस्ति मानी मान का भुखा है मैं ऐसा हूं ऐसा हूं मेरे विषय में लोग बोले कुछ कहें इत्यादि अभिमान मां इसके अतिक्रमण करके बैठा हो जो मानित नहीं अतिक्रमण बैठा हो इसी कहतेमान्यतामान्यता हे भारत संबोधन कर कहा दैवीम संपत्तिम अभिजात से भवंती दैवी संपत्ति को उन्मुख करके उत्पन्न हुए जो लोग हैं दैवी संपत्ति लेकर आए हुए लोग होते हैं ये गुण होते हैं पूर्वोक्त तो गुण होते हैं अभयम से लेकर के नाति मानितक तो गुण है छब्बीस गुण है यह संपत्तियां हैं साधक के जीवन की संपत्ति है ये होते हैं कहा हे भारत दैवीम संपदम अभिजात से भवन ये कहा दैवी संपत्ति को मान उत्पन्न हुए दैवी संपत्ति लेके उत्पन्न हुए लोग अभिलक्षित वगैरह उत्पन्न हुए लोग हैं उनमें ये गुण होते हैं ये संपत्तियां होती है उनके पास जिससे उनके भाभी कल्याण होगी कल्याण होगा जिसे ये कहना है तेज तेज मारे बुद्धि की जो प्रखर्ता है माने समय समय पर जैसे उपस्थिति के आधार पर बोलने की शक्ति वृत्ति है ये सत्य स्कृत होना किसी का के ऐसा होता किस है किसी को सोचना पड़ता है सोचने के बाद उत्तर देगा प्रतिभा बुद्धि प्रतिभा नाम का गुण है सब में नहीं होता किसी प्रश्न आने पर तत्काल उत्तर देने वाला होता है कोई तुरंत और कोई सोच विचार के उत्तर देगा जैसे ट्यूबलाइट और लट्टू जैसा बल्ब और ट्यूबलाइट जैसा किसी की बुद्धि जो है तो ट्यूबलाइट जैसी है थोड़ा धीरे देर धीरे काम करेगी किसी के बल्ब, बल्ब जैसा जैसे सुझदार होता है ऐसे होनी चाहिए ये प्रागल्भ है तेज शब्द का बुद्धि के प्रागल्भ <coughs> है प्रतिभा बुद्धि प्रतिभा नाम का गुण है वही है ये तेज शब्द का ये होता न्वगत मानी सौंद्रिय जन्य सौंदर्य यह नहीं है शब्द का था को नहीं लेना बुद्धि का है क्षमा माना आकृष्ट से ताड़ित दूसरा व्यक्ति आकृष्ट है हमारे ऊपर क्रोधित हो रहा है अथवा हमारे ऊपर हमें पीड़ित कर रहा था ताड़ित कर रहा है कोई उसका अंतर्पिक्रिया अनुपत्ति भीतर में क्रिया उत्पन्न ही न होना मन मन में कोई विक्रिया होनी नहीं उसको कहते हैं क्षमा उत्पन्नायाम तो क्रिया विक्रिया अगर उत्पन्न हो गई हो दूसरे को द्वारा ताड़ित प्रताड़ित है अथवा आकृष्ट है दूसरे व्यक्ति हमारे ऊपर गाली दे रहा हो तो उत्पन्न हो चुकी विक्रिया उस स्थिति में उसको शांत करने का नाम अक्रोध क्षमा और अक्रोध का अर्थ पहले अक्रोध कहा था उसका अर्थ क्रोध मान भीतर विक्रिया पैदा हो गई किंतु वर्ष दबाया उसने उसका हाल अक्रोध कहा जाता है अक्रोधर क्षमा में इतना अंतर है क्षमा माने भीतर ही उसको विक्रिया उठने ही नहीं देना हमारे लिए परेशानी कर रहा दूसरा कोई विकृत नहीं देना अंतकरण को इसको कहते हैं क्षमा उत्पन्न ही नहीं होना है उत्पन्न हो गया विकृत हो गया अंतकरण स्थिति में वहीं दबाना इसका नाम अक्रोध अक्रोधर क्षमा में इतना अंतर है कहा अक्रोध्य बहुत जाना अक्रोध पहले पहले उस श्लोक को हम बता चुके हैं त्याग अक्रोधा त्याग शांति रुपये इत्यादि बोला पहले अक्रोध वही है दूसरे के द्वारा प्रताड़ित तो होने पर भीतर मन में तो उठी है किंतु उसको वहां शांत करना समझा बुझा करके शांत करना अक्रोध है यही है कहा एकदम क्षमा याक्रोध क्षमा और अक्रोध में यही विशेषता दो विशेषता है दूसरे के द्वारा आकृष्ट होने पर अथवा प्रताड़ित होने पर भी भीतर में विक्रिया भी उत्पन्नी न होना इसका नाम है अंतगढ़ में कोई वृत्ति बदलना नहीं वही पूर्व वृत्ति में है सावंत वृत्ति में है उसको कहते हैं क्षमा वृत्ति तो आ गई माने उसको उसके साथ कुछ लड़ाई झगड़ा करने की वृत्ति आ गई विपरीत वृत्ति उठी किंतु उसको वही दबाना विचार करके दबाना बाहर तक तो आने नहीं देना इसका नाम आक्रोध है धृति तीसरे नंबर धृति कहा है तेजशमा धृति धृति मानी क्या है तो कहा देहेन्द्रिय अवसादम प्राप्त करें देह इंद्रिया में शिथिलता आने पर इंद्रिय शिथिल हो गई देहादि शिथिल हो गई शिथिलता आने पर प्राप्त होने पर तसे प्रतिषेधों को अंत कर वृत्ति उस शिथिलता को दूर करने में एक मनोवृत्ति बल मनोबल इसका नाम धृती है कहा यह ना उत्तमता नहीं द्वारा खड़े हो जाते हैं इंद्रिया जो शिथिल हो गए थे फिर पुनः ऊपर हो जाते हैं इंद्रिया शरीर खड़ा हो जाता है जिस वृत्ति के माध्यम से उत्तम विधानी करना देहस्था ना विषय जानते फिर आगे शिथिलता को प्राप्त नहीं होते हैं मनोबल है ये धृति मनोबल के द्वारा ही इंद्रिया आदि को करना होता है इसी कारण धृति है धैर्य है शौचम आया दिविधम शौच दो प्रकार है मृत जलाकृतम बाह्यम मिट्टी जल के द्वारा होने वाला सोच बाह्य सोच है शरीर आदि के लिए अभ्यंतरम से मनोबुद्धि और नैर्वल्यम ये कहते भीतर का सोच क्या है मन बुद्धि को निर्मल रखना शुद्ध रखना यही है माया राग आदि का कालुष्य अभाव कैसे निर्मल होंगे ये माने आदि नहीं करना झूठ नहीं बोलना दूसरे को ठगना नहीं इसे अंतर्गत की बुद्धि की शुद्धि होती है मन बुद्धि का शुद्धि है माया राग आदि कालुष्य रागद्वेष आदि का अभाव होना चाहिए इसे मनो मन बुद्धि शुद्ध हो जाते हैं रागद्वेश माया आदि न हो परवंजन आदि न हो आदि न हो इसे शुद्ध होते हैं यही स्नान है उनका एवं द्विविधम शौच दो प्रकार की है बाह्य शौच तो वृत्ति का जल के द्वारा है और भीतर का माया राग आदि कालुष्य चुका मानी यह है ना कालुष्य का मान काला धब्बा इसका अभाव हो यही है द्रोह पर जिगांशा भाव कहते हैं हंतुम इच्छा जिगांशा द्रोह ध्र जिग आयाम धातु है द्रही बता इसका दिवादी का धातु है ध्रजिग आयाम दूसरे को मारने की इच्छा आ जाती है जिगांशा माने हंतुम इच्छा जिगांशा मारने की इच्छा को जिगांशा कहते हैं मारने की इच्छा है उसका अभाव किसको कह अद्रोह द्रोह माने जिगांसा उसका अभाव को अंतुम इच्छा परजिगंक्षा किसको मारने की दूसरे को मारने की इच्छा है उसको जिगांसा कहते हैं और उसका अभाव को कहा अद्रोह द्रोह माने परजिगा दूसरे को मारने की इच्छा को द्रोह कहते हैं उसका अभाव को अद्रोह कहा है नहाति मान्यता सत्य मानित्व को अतिक्रम करके बैठा हो जो मानित्व न हो अपने में कोई अभिमान न हो सम्मान भूखा न हो अत्यर्थम मानो अतिशय मान सम्मान के भूखा होगा अतिमान कहा जाता है उसको अतिशब्द अतिक्रमण अतिशय अर्थ में जो मान हो जाता हो अतिशय मान को मान कहते हैं अतिमान सीते तो वो अतिमान जिसका होगा, जिसमे होगा जिसमें होगा उसको अतिमानी कहा जाता है अत लग जाएगा अतिशय जो सम्मान होगा वो अतिमान कहा जाएगा वो अतिशय सम्मान चाहने वाला जिसमें जिस व्यक्ति में अतिशय मान होगा उसको अतिमानी कहा जाता है अतिमानी अभाव हो उसका अभाव हो नाति मान्यता अति मान्यता नितान्त अभाव सम्मान का नितान्त अभाव होना है ना मान्यता आत्मा न पूज्यता अतिशय भाव भावना अभाव है अपने को अतिशय पूज्य तो मानता है ना मानी जो मानता है उसका अभाव है जिसमें मैं पूज्य हूं अतिशय पूज्य हूं ऐसी भावना वो मान्यता है उसका अभाव अमानित इस कारण भवंती कहा यह सब होते हैं कौन अभय लेकर के नाति मानिता तक छब्बीस भवंती अभियाधि ने यह तंतानी अभय से लेकर के यहां तक कहां तक नाति तक संपदम अभिजात ये संपत्ति होते हैं जो अभिजात है कहा जो भावी लक्ष मान कल्याण के लक्ष अभिलक्षित करके उत्पन्न व्यक्ति को यह कहा जाता है किम विशिष्ट विशिष्टाम संबंध किम विशिष्ट संपत्ति कहते दैव दैवी संपत्ति विशिष्ट व्यक्ति को होते है। जो दैवी संपत्ति से युक्त व्यक्ति होंगे अनेक जन्म को पुण्य कर्म करके आए हुए होंगे उनके लिए होता है जो दैविक संपत्ति आ जाती है जो बाह्य कल्याण के वित्त तो होते हैं दैवी माना देवानाम संबंध अभिलक्ष देवताओं की संपत्ति को अभिलक्षित करके आया हुआ ये व्यक्ति मैंने ऐसा काम किया है बार बार स्वर्ग जाने का काम किया है पुण्यकर्म किया है ऐसे व्यक्ति के संपत्ति होती है ऐसे व्यक्ति के पास स्वर्गस्थ एक स्वर्ग से आया हुआ व्यक्ति नरक से आया हुआ व्यक्ति का पहचान यह हो जाता है हम अपना पहचान सकते हैं हम स्वर्ग से आए कि नरक से आएगी स्वर्गस्थिता लोके चुन्हना वसंति दे दाना प्रसंगो मधुरा चाणी देवाचन ब्राह्मण तर्पण च स्वर्ग भोग के आए हुए होते हैं कुछ लोग कुछ नरक भोग के आए हुए होते हैं यहाँ मृत्यु लोग में तो स्वर्ग के भोग के आने वाले के ये चिन्ह होते हैं उनके शरीर में दान प्रसंग स्वर्गस्थिता नाम यह जो लोग चतरी चिन्हानी भवंती है उसके शरीर में चार चिन्ह होते हैं चार लक्षण होते हैं कौन हो दान प्रसंग मुक्त होगा दान जो अपने पास दोस्त लेते कृपणता नहीं होगी मधुराज बाणी बाणी मीठी होगी उसकी मधुर बाणी होगी जो स्वर्ग से आए हुए उन लोग देवार्चन और देवताओं के मंदिर में जाना पूजा अर्चना करना उसको अच्छा लगता है और ब्राह्मण तर्पण ब्राह्मण आदि के तृप्त करना भोजन आदि से तृप्त कराने के उसका अभ्यास हो जाता है जो स्वर्ग से स्वर्ग भोग आए हुए लोग और ये चार चिन्ह होंगे नरक भोग आने वाले के छह चिन्ह होते हैं शरीर अत्यंत कोप कटुताच वाणी दारिद्रता चुजने सुबैरम नीचा प्रसंगो कुलवा चिन्ह निधे नरकान नरक भोग करके जो आते हैं उनके छह चिन्ह होते हैं शरीर में छह लक्षण होते हैं अत्यंत कोप सामान्य क्रोध नहीं अति क्रोधी होगा व्यक्ति अत्यंत कोप कटुताज बाणी जब भी बोलेगा कड़ुआ लगे दूसरे को कठोर शब्द बोलता है मजूर नहीं बोला जानता अत्यंत कोप कड़ुताज बाणी दारिद्र्यता है जीवन में दरिद्र ही रहेगा हर प्रकार से दारिद्र है सोज रहे सुबह अपने बंधुओं में बैर करेगा झगड़ा करेगा ऐसा स्वभाव होता है उसका नरक वो क्या आने वाले का आया हुआ व्यक्ति का नीचा प्रसंग जो डीज लोग हैं उनके साथ उसकी संगति होगी कुलहीन सेवा जो कुल से हीन व्यक्ति हैं उनकी सेवा में लगता है व्यक्ति उसको अच्छा लगता है चिन्हा निधेह नरक स्थितान विच्छेद चिन्ह होते हैं इनके शरीर में हम स्वयं समझ सकते हैं ये दोनों श्लोकों को लेकर के हम कहा से आए हैं स्वर्ग होके आए हैं कि नरक होके आए हैं क्यों अब सीधा सीधा एक व्यक्ति को मैं बोल दू तुम ऐसे हो तो कल से आप बंद हो जाएगा मैं बोल नहीं सकता अपने आप, आप जाने आप कहाँ से आए यदि नरक से आए तो सुधारने की चेष्टा करें बात इतनी, इतनी है तो ये दैव गुण आर्जन करने के यदि न हो है पहले से आपके विद्यमान हो तो अच्छी बात है यदि न हो तो आर्जन करने के अभ्यास करना चाहिए यही अर्थ ये कहा कि विशेषांत मैंने संपदम दैव देवान पर संपदम अभिलक्ष देवताओं की संपत्ति को अभिलक्षित करके उत्पन्न हुआ उसका ऐसे ऐसे संपत्ति ये संपत्ति अवय से लेकर के नादि मान्यता तक संपत्ति है कहा दैवी विभूति अरस्य दैवी ऐश्वर्य प्राप्त करने योग्य व्यक्ति होगा भविष्य में दैवी विभूति ऐश्वर्य को प्राप्त करने योग्य है वो उसके पास ये सम्पत्तियां होती पहले से भावी कल्याण से जो भावी कल्याण प्राप्त करना होगा जिसको उसके पास ये सम्पत्तियां होती है ये शरीर के बाद आगे कल्याण प्राप्त करना भावी कल्याण उसके ये संपत्तियां होती था भारत हे भरत वंश में श्रेष्ठ अर्जुन ने कहा समय हो है ठीक है फिर देखेंगे पूर्णमर पूर्ण पूर्वश पूर्णम पूर्व निवासी ओ